गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तोते प्रार्थना उपासना मिलके के करें ओ भू भू सब तो भर्गोद धीमहे धन नचोद आदिणी स्वामी जी आचार्य जी बिद आप अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए एक तो अष्टांग योग का व्यवहार में पालन करते रहना और न्याय दर्शन की विद्या को परिपक्व बनाना योग मार्ग प्रचलने से सफलता शीघ्र ही मिलेगी ऐसे करना अर्थात एक तो अष्टांग योग का पालन करते जाएं और उसके साथ साथ सदा इस पर अधिक बल दें देश्वर परिणाम पर इस पर अधिक बल देने से शीघ्र ही आप समाधि में पहुंच जाए अष्टांग योग पर पालन का पालन न होने से जो है और अष्टांग का पालन भी हो परिणिधान हो तो शीघ्र आप समाधि अवस्था में चले जाए ईश्वर प्रणान में एक बात का जानना आवश्यक है अर्थात ईश्वर कैसा है इसको अच्छे प्रकार से समझना चल। ईश्वर यदि ईश्वर के गुण गुणकर्म स्वभाव अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएंगे तो ईश्वर प्रणिधान विधि पूर्वक शीघ्र होगा और शीघ्र आपके समाधि ईश्वर लगाएगा आप में से किसी ब्रह्मचारी को ईश्वर का स्वरूप जो बताया और ये समाज के दूसरे नियम में किसी को समरण हो तो आप सुनाए हो तो सुना दो नहीं तो कोई बात सबको होना ही चाहिए हैं आइए हाँ सुनाओ कोई बात ये ये तो व्यवहार की बात है ये सब आप सब सुनें और जैसे आप इसको साथ साथ याद कर जाएं ठीक होगा बोलिए अच्छे तरह सुनाइए ऐश्वर सच्चे दानंद स्वरूप हाँ दा। बोलते जो भूल गए तो वहाँ से ले लो कोई बात ये कोई लज्जा की बात नहीं है व्यवहार की बात है जो भूल गए तो वहाँ से पूछ लोना सर्वेश्वर सर्वेश्वर सर्व्यापक सर्वां अमर है और सृष्टि करता, करता है उसी की उपासना करनी योग्य है, उसी की करनी है। हो गया बहुत हो गया पूरा ठीक है आपको सबको अच्छे प्रकार से पक्का होना चाहिए और एक बात ध्यान में रखते हैं चतुर्भ प्रकार आगम कालीन स्वाध्याय कालीन प्रवचन कालेन व्यवहार कालेन ये विद्या पढ़े पढ़ाई व्यवहार में आ जाए तो समझना चाहिए ये विद्या हमारे समझ में आ गई यदि नहीं आई तो समझना चाहिए ये विद्या हमारे व्यवहार में नहीं आई है मुझे सफलता नहीं मिलेगी ऐसा जानना चाहिए ये जैसा ईश्वर सुर का स्वरूप बताया गया ये सभी प्रकार से हमने पढ़ लिया और यदि हम अपने व्यवहार में ईश्वर को ऐसा नहीं बरतते अर्थात जैसा ईश्वर है वैसा ही ईश्वर के साथ व्यवहार नहीं करते जाना तो विद्या हमारे संबंध में नहीं आई सदा ऐसा जानना आपके फिर संबंध में आ जाएगी संबंध में आने से इसका प्रभाव हमारे ऊपर वो सारे के सारे उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते वो विद्या जो है वो व्यवहार में आपको दिखाई देगी सब व सही हो जैसे व्यवहार में ईश्वर सर्वज्ञ है सब कुछ जानता तो हमें व्यवहार में ऐसा लाए कि मेरे मन में जो अच्छा बुरा जो विचार सब कुछ सब जानता है साक्षात रूप में सब कुछ देख रहा है व्यवहार में भी फिर वो ऐसा ही लाने का प्रयत्न करेगा ये जो ईश्वर धान है आप अष्टांग योग का पालन करते जाएं और ईश्वर धान को विधि पूर्वक करें तो निश्चित रूप से ईश्वर आपके समाधि लगवाएगा इसमें कोई बेसंदेह नहीं है शीघ्र ही आप इस मोक्ष मार्ग पर चलने में सफल हो जाए झांझां पर उलझन होती है संशय होता है संशय होगा ही हमारे सामने हम अल्पज्य हैं और संशय होने पर यदि उस संशय को दूर न कर पाएंगे तो हमारा मार्ग रुक जाएगा नहीं हो पाएगा यदि ईश्वर के विषय में संशय हो जाएगा तो आप ईश्वर पर निधन नहीं कर पाएंगे नहीं करेंगे तो समाधि की सिद्धि भी नहीं होगी ऐसा समझ लग ये न्याय दर्शन इस प्रकार के संशयों को दूर करने का एक शास्त्र है ग्रंथ है न्याय के आधार पर आप उस संशय को शीघ्र ही दूर कर लें अपने संशय अपनी संशय को दूर करने का यदि हमने प्रयोग कर लिया तो दूसरे के संशयों को भी दूर कर करेंगे इस प्रकार आप प्रयास करते रहें। अब इसमें पढ़ेंगे मेरे लिए मयरसी पृष्ठ संख्या हाँ पृष्ठ संख्या उनचास उनचास से पृष्ठ संख्या पर देखें क्रम संख्या चौरासी इस ओर जो है यहाँ पर आरम्भ करेंगे पृष्ठ चौरासी मेरे लिए महर्षि दयानंद जी के ग्रंथों की एक एक बात पत्थर की लकीर थी यह शब्द प्रमाण है इसके विरुद्ध कुछ है नहीं करना जब जब कोई संदिग्ध विषय उपस्थित होता है तो शब्द प्रमाण सहायता करता है यहां ध्यान देने की बात इसमें जो, जो संदिग्ध विषय सामने आता है तो उसमें जो है शब्द प्रमाण जो है हमारी सहायता करता है ये न्याय दर्शन शब्द प्रमाण है और वेद जो है वो शब्द प्रमाण है ईश्वर का ज्ञान जो है वो वो स्वतः प्रमाण है अर्थात ईश्वर के ज्ञान में ईश्वर के आचरण में कभी भी असत्य नहीं आता सदा ही सत्य ही रहता है इसलिए ईश्वर का जो प्रमाण है स्वतः वो इस आधार पर है हम जीवों में बार बार उत्थान पतन होता रहता है त्रुटिया आती रहती हैं इसलिए हमारा जीवों का प्रमाण स्वतः प्रमाण नहीं माना जाता स्वतः प्रमाण के आधार पर जो बात ठीक हो वो ठीक है स्वतः प्रमाण से जो बात विरुद्ध हो वो असत्य ऐसा, ऐसा सदा राखी आपका आधार बनते रहेंगे, सहायता करती है इसलिए शब्द प्रमाण पर श्रद्धा होनी चाहिए आपकी श्रद्धा होनी ऋषिदानंद जी ईश्वर को स्वतः प्रमाण मानते हैं ऋषिदान जो है वो वे, वेद जी वेद और ईश्वर को स्वतः प्रमाण मानते हैं।, हैं और उनके विरुद्ध में नहीं किसी की बात हो उसे उसे अप्रमाण मान, मानते हैं, हैं। इसमें उनके सोम के बात भी भी आ गई है महर्षि की बात भी आ गई इसमें। प्रत प्रमाण में अपनी बात आ गई इसमें। स्वतः प्रमाण के सामने जो है हम सभी जो है श्रद्धा रखें और उसी पर चलने का प्रयास करते रहें रहे स्वामी स्वामी जी स्वामी जी की भी वेद विरुद्ध बातें प्रमाण कोटि में नहीं आएगी आएगी वेदानुकूल तो माने, माने ही रहेगी ऋषियों ने कहा सर्वण मनन निधि ध्यान साक्षात्कार इन चार प्रकार से, से विद्या आती है केवल श्रवण मात्र से नहीं आती यह कथन वास्तविक है केवल कथन मात्र नहीं जब तक आचरण न किया जाए तब तक विद्या सफल नहीं मानी जाती आचरण में लाकर के विद्या को सफल बनाया जाता है जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से वेद ईश्वर ऋषियों के वाक्यों का श्रवण मनन निधि ध्यान कर, कर फिर व्याख्यात करने में लगा रहता है उसे अन्य कुछ सोचने विचारने का समय ही नहीं मिलता क्योंकि जैसे लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा हो को लेकर व्यक्ति चलता है उसी के अनुकूल साधन एकत्रित करने पड़ते हैं और को छोड़ देने देने पड़ते हैं, अन्यथा दुर्गति होती है इसलिए व्यक्ति जिस लक्ष्य को लेकर चलता है लेकर व्यक्ति चलता है उसी के अनुकूल साधन एकत्रित करने पड़ते हैं। और को, को छोड़ना पड़ता आप जो लक्ष्य को लेकर चले हैं, मोक्ष मार्ग पर आप चले हैं, अपना लक्ष्य रखा के हम ईश्वर को जानें, मोक्ष के प्राप्ति करें इसको लेकर के सदा श्रद्धा पूर्वक लगे रहें ये सफलता मिलेगी एक ब्रह्मचारी था आरुणी एक बार खूब वर्षा हुई खेत के बाढ़ कट गई पानी बाहर आ जाने लगा तब वही ब्रह्मचार शिष्य स्वयं शरीर को मिट्टी के तरह बाढ़ बनकर बन खेत में लेट गया जब गुरु जी ढूंढने लगे तो वह शिष्य खेत में लेटा मिला ऐसी ऐ, ऐसी होती है श्रद्धा अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा रहनी चाहिए सदा श्रद्धा रहने से उसकी विद्या को रुचि से सुनता है विश्वास से सुनता तो वो विद्या आती है गुरुओं के प्रति श्रद्धा होने से रुचि से नहीं सुनता और वो विद्या आचरण में नहीं उतरती के विषयों का निश्च आत्मक और वास्तविक ज्ञान हो अपना आचरण व्यवहार शास्त्रानुकूल एवं ईश्वर के अनुकूल हो हमारा आचरण सबका ही जो है वेद, वेदों के अनुकूल चले और पठन पाठन की वृद्धि शैली का ठीक ठीक ज्ञान होना ईश्वर की उपासना की पद्धति विधि का सूक्ष्मता से ज्ञान होना सेवा आदि कार्यों को निष्काम भावना से करने का ज्ञान हो क्या कोई ऐसा भी पदार्थ है जो कभी उत्पन्न नहीं होता परंतु नष्ट हो जाता है उत्तर हाँ घड़े का प्राग अभाव जो अनादि होता है अर्थात उत्पन्न नहीं होता घड़े के उत्पन्न होने के पूर्व विद्यमान होता है परंतु घड़े के उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है क्या कोई ऐसा भी पदार्थ है जो उत्पन्न हो तो होता है परंतु नष्ट नहीं होता हाँ घड़े का प्रध्वंस भाव जो घड़े के नष्ट होने पर उत्पन्न होता है कभी नष्ट नहीं होता जो पदार्थ उत्पन्न हो, हो होता है उसका विनाश भी होता है और उत्पन्न पदार्थों का अंतिम विनाश केवल ईश्वर ही करता है जिसे पदार्थ की उत्पत्ति के तीन कारण उपादान निमित्ते और साधारण कारण नहीं होते वह वस्तु काल की दृष्टि से अनादि होती है जैसे ईश्वर जीव और प्रकृति तीन पदार्थ अनादि हैं जैसे आपने ईश्वर के विषय में थोड़ा सा विचार किया उसी प्रकार हम जीव है अपने विषय में आत्मा के विषय में भी अच्छा अपना मंथन होना चाहिए अर्थात हम में स्वाभाविक गुण क्या है अपने जिस जो है और दूसरे ईश्वर से जो मिलता है विद्या शरीर आदि ईश्वर ने दिए ये क्या है आप जब अपने स्वरूप को विचारेंगे तो अपने अंदर जो स्वाभाविक सामर्थ्य है जीव के वो समझ में आएगा और हम जो दूसरे सहायता या शरीर इंद्रियां ये सब जो ये बाहर से लेकर कहीं अपना काम कर सकते हैं अकेले हम आत्मा कुछ भी नहीं कर सकते अकेले ऐसा जानना चाहिए केवल जीव को अलग कर दीजिए दे थोड़ी देर अलग देखिए अकेला स्वाभाविक वो मूर्छित अवस्था में रह जाए ऐसा या ऐसा और ईश्वर से हमको जो मिला है वो जानने से ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास होता है अपने स्वाभाविक बल ज्ञान का पताने होने से मिथ्या अभिमान अंदर हो जाता उसे व्यक्ति की उन्नति नहीं होती आलिए कहां तक आ गई प्रकृति अब बेराम